युक्ताहार विमताहार विम सुत चेष्ट से उचित मात्रा में आहार और विहार करने वाले का उचित मात्रा में और और बिहार करने वाले का तथा कर्म में कर्मों में उचित चेष्टा करने वाले का कर्मों में कर्मों में उचित चेष्टा करने वाले का तथा समय पर सोने और जागने वाले का युद्ध सोखना तो और बोध का है समय पर सोना और समय पर जागना समय पर सोने और समय पर जागने वाले व्यक्ति का योग है दुखों का हरण करने वाला होता है दुबारा देखेंगे क्या उचित मात्रा में आहार करने वाले कर्मों में उचित चेष्टा करने वाले तथा समय पर सोने और जागने वाले व्यक्ति का योग दुखों का हरण करने वाला होता है उचित मात्रा में या सीमित मात्रा में उचित मात्रा में आहार विहार करने वाले कर्मों में उचित चेष्टा करने वाले तथा समय पर सोने और जागने वाले व्यक्ति का योग दुखों का हरण करने वाला होता है अब देखेंगे युक्ताहार विस से बहुत लोग तो पाठ में इसलिए नहीं आते बोलते है भोजन पा मीना देखेंगे तो ये क्या है आहार को देखेंगे आज ये देखें आहारा ही हरण्य रातु है तो हरण्य धातु आम उत्तर पूर्वक या धारिक क्या होता है खाना ना? करना। होता है ना आर करना पूर्वकू खाना तो आर जैसे खाया जाता है खाया जाता है इसलिए आहार कहा जाता है तो जो खाया जाता है उसे क्या कहते हैं आहार तो क्या खाया जाता है अन्न तो आहार का क्या अर्थ हो गया यहाँ पर अन्न उचित मात्रा में अन्न कर से भोजन उचित मात्रा में भोजन और बिहार करने वाले का यहाँ अन्नम कर भोजनम खाया जाता है इसलिए आहार कहा जाता है आहार क्या है अन्न या भोजन यहाँ देखेंगे विहार का तो विहारा बिहारम करने को विहार कहते हैं बिहार करने को विहार कहते हैं बिहार करना क्या है पादक क्रमा मतलब पैरों की क्रियाएं पैर की क्रियाएं वो भी उचित होना चाहिए क्यों बहुत तो ज्यादा चलेगा थक जाएगा तो साधना नहीं होगी हो जाएगा और बिल्कुल नहीं चलेगा तो बीमार हो जाएगा बिल्कुल नहीं चलने से भी बीमार होता है तो थोड़ा हाँ तो चलना चाहिए और इसीलिए आसन भी इसीलिए कहा गया आसन पुराना यहाँ होंगे ना इसीलिए थोड़ा सा घूम लेना चाहिए बालक्रमा कर बिहार करने को बिहार कहते हैं बिहार करते है पैरों की क्रिया तो युक्तो यस तो तू से क्या लेना है यहाँ पर आहर विहारो आहर बिहार है तो क्या होगा युक्तो आहर बिहारो ये तऊ तो से क्या लेना है आहर बिहारो युक्तो आहर बिहारो यश सह उसे क्या कहेंगे युक्ताहर विहारा ठीक थी। है तो so नियतों पर युक्तों परिमाण से नियत परिमाणों नियत परिमाण वाले नियत परिमाण वाले या उचित मात्रा वाले उचित मात्रा वाले कौन आहार और आहारिहार युक्तों से नियत परिमाणों नियत परिमाण वाले या उचित मात्रा वाले लग जाएगा तथा युक्त युक्त चेष्ट से यहां देखेंगे समाज से युक्ता चेष्टा ये बौरी है क्या युक्ता चेष्टा ये उसे क्या कहेंगे युक्त चेष्ट क्या कहेंगे समाप्त करके हर्ष हो जाएगा चेष्टा वो चेष्ट हो जाएगा उसे कहेंगे युक्त चेष्ट और युक्ता का जनता मतलब उचित चेष्टा किसमें कर्मों में कर्मों में उचित चेष्टा करने वाला या कर्मों में उचित प्रयास करने वाला तथा युक्त स्वप्न और से यहाँ स्वप्ना चा क्या बन जाएगा स्वपनाव बोधऊ क्या बनेगा स्वपना चाउ बोधाचा तो, तो, तो से क्या लेना है स्वप्नओ बोध तो से क्या लेना है का अब देखियो उपना क्या बोध यहाँ युक्तो कार्य क्या है नियत कालो युक्तों को क्या है नियत काल में नियत काल में नियत काल में स्वप्न कार्य क्या है निद्रा स्वप्न का क्यार से निद्रा नियत काल में सोने वाला और जागरण करने वाला, वाला मतलब निश्चित समय में सोने वाला और जागने वाला समय पर सोना और समय पर जागना बहुत ही अच्छा है और तो उसे क्या कहेंगे युक्त स्वप्नओ बोर्ड और सबसे सष्टी में क्या बनेगा युद्ध स्वप्नाओं बोर्ड से पहले के लोगों में अब के लोगों में बहुत अंतर आ गया हमारे देश से भी अंतर आ गया चार बजे के बाद कोई साधक हमारे सामने सोता नहीं था हमने तो खुद देखा है में चार के बाद कोई सोया है तो दो चार बाल्टी पानी डालने या दो चार लाठी मार देते थे मेरी हाथ की देखी हुई सब बातें हैं या तो पानी डाले ना दो चार लाठी मार देते थे कोई यदि कोई प्रतिकार करे तो आप यहाँ से भाग जाएंगे करे आप यहाँ रह नहीं सकते हैं मैंने देखा चार के बाद खुद नहीं सोटा था अब चार बजे जगने वालों ने समझा बहुत करना अच्छा और जो देर तक पाँच से देर तक सोने वाले को तो रख रखते नहीं थे साधन लोग पहले ही नहीं देते थे नहीं कर सकते गजन नहीं कर सकते अब तो उल्टा हो गया है पहले किसी से पूछो कितने बजे जगते हो लोग बोलते हैं चार बजे रखते हैं जब नींद टूट जाए तब चार बजे एक बजे से लेकर चार बजे तक लोगों का चार बजता था हाँ देखते गुड्डे गुड्डे थे उनको जब नींद टूट गई एक बजे स्नान कर लिया कुछ देर बाद ना है आपको अपना या कितने बजे जर सब बोले बजे ऐसा होता था मैंने चलिए और वो लोग किसी को देर तक सोने वाले को साथ रखते भी नहीं थे पहले किसी को भी साथ नहीं रख सकते थे पसंद भी नहीं करते थे अब तो सभी पुत्र को सब करा गया है अब तो क्या है जितने बजे तो सोते ये कोई बोलने वाला नहीं है खुद को भी कोई गिलानी नहीं होती समय बदल गया है बहुत बदल गया पहले तो सामान्य लोग भी देर नहीं सोचे थे गाँवों में तो तो नहीं नहीं सूर्योदय से भगवान का करेंगे कि ये दूरदर्शन ना तो दिल थे। अब तो कली है घर घर में बैठा हुआ है ये साधक को तो इससे पूछना ही चाहिए तो ये भगवान क्या कहते हैं पर नियत कालों में ना निश्चित समय में सोने वाला और चलने वाला प्रातः काल चार बजे आप ध्यान करेंगे या पाठ भी तैयार करें सुबह चार बजे वो तो अच्छा तैयार होता है पाठ का करने के लिए भी तो तो जल्दी होना बुरा नहीं है कितनी जल्दी हो जाए अपनी तो क्षेत्रों तो में जल्दी भोजन हो जाता है जल्दी खा करके आठ सो तो सकता है आठ बजे सो जाए तो तीन बजे चल जाएगा अच्छा है अब लिखेंगे नियत कालो का कट का। से लिखा है ना क्या इसका कोई बात नहीं नहीं पर अर्ध अर्ध विराम विराम लगाना उचित है तो इसके वाले है इसके लगा देख तो यदि देखो ऊपर आया था ना ये क्या आया था तौ तो युक्तो यस से तो से क्या लेना है आहार बी आहार आहर युक्तो आरोप युक तो और फिर तस् जोड़ लेंगे अहर बिहार यहाँ आ जाएगा लग सकता है अर्धविम कर सकते हैं यहाँ जैसा है वैसा ध्यान देना सस्तयुक्त आरबीआर कैसे समझेंगे तऊ युक्त नियत परिमाणु आया था ना तो उसे क्या लेना है आरबीआरओ आरबीआरओ युक्तो यस्त फिर तस् युक्त आरबीआर से और फिर युक्त चेष्ट भी ना इसका भी संबंध उसी प्रकार करेंगे युक्ता चेष्टा यस्त चेष्टा और फिर युक्त चेष्ट से कर्मश चेष्ट से कर्मश कर्मो में उचित चेष्टा करने वाले कर्मो में उचित प्रश्न करने वाले इसी प्रकार से यह देखेंगे क्या युक्त स्वप्नोध से और फिर तत्व स्वप्नोधक से सबके साथ जोड़ लेना ठीक है तत्व तो सबके साथ जोड़ लेंगे तत्व से तस् युक्त चेष्ट से तस् कर्म सु कर्म सुस्ते और तस्वुक्त सूचनाओं को उठसते तो ऐसे योगी का योग दुखों का हरण करने वाला होता है देखिए इसको क्या होगा उचित मात्रा में आहार और बिहार करने वाले कर्मों में उचित चेष्टा करने वाले समय पर सोने और जागने वाले योगी का योगिना लिखा है ना वास्तव तो सभी योगिना के विशेषण है ऐसे योगी का योग दुखों का हरण करने वाला होता है हाँ अब ध्यान देना दुखान, दुखानी दुख हानि सर्वाणी हन दीदी दुख सभी दुखों का हरण करता है या सभी दुखों का अंत करता है इसलिए क्या कहते हैं दुख इसका अर्थ है सब सर्व संसार दुख क्षय फिर योगा बहुत इसको ऐसा लगा सकते कि संसार रूप सभी दुखों का क्षय करने वाला योग होता है संसार रूप सभी दुखों का क्षय करने वाला सर्व को दुख का विशेषण बनाना है संसार रूप सभी दुखों का क्षय करने वाला अथवा संसार में विद्यमान सभी दुखों का क्षय करने वाला ऐसा भी कह सकते संसार में विद्यमान सभी दुखों का क्षय करने वाला योग होता है जो जरूरी है समय पर सोना जागना जो साधक नहीं थे वो भी जल्दी उठते थे पहले अब तो बिल्कुल शब्द चल गया हमें अर्थ कदा युक्ता भगवती अब कदा युक्ता भगवती तो कब युक्त होता है युक्त का सब योग कब योग से युक्त होता है कब योग से युक्त हाँ कब योग से युक्त होता है ये जाता है या कहा जाता है या इस पर कहा जाता है कब योग से युक्त होता है योगी नियुक्ता भवती या कहा जाता है तो योग कैसे सिद्ध होता है तो ये आहार विहार समय पर और ये इसीलिए जो है ना भोजन सात्विक होना चाहिए अधिक मिर्च मसाला अधिक मीठा ये सब नहीं लेना चाहिए खटाई मिठाई ये सब क्यों लोग अचार खटाई क्यों खाते हैं कि ज्यादा भोजन अंदर डाल सकें इसीलिए लोग अचार लेते हैं, हैं। मिर्ची इसीलिए लेते हैं ज्यादा ज्यादा खा सकें शरीर को जितनी भोजन की आवश्यकता है उतना शरीर खुद ले लेता है मिट्टी रुटी का लग नहीं चाहिए तो इसलिए ज्यादा वो तो खटाई उठाई नहीं, नहीं खाना चाहिए उन्हें मिट्टी उट्टी भी तीखा ज्यादा नहीं खाना चाहिए सात्विक भोजन करना चाहिए तब ठीक रहता है तो ऐसे व्यक्ति का योग होता है और उसी प्रयत्न करे आलस्य प्रमाट नहीं हो समय पर सोना समय पर जरना बहुत अच्छा है दिन में आप तीन घंटे में जितना पाठ तैयार करेंगे सुबह चार बजे पांच बजे उतना ही घंटे में तैयार हो जाएगा सुख भी खूब याद हो जाएंगे चिंतन भी खूब हो जाएगा सुबह सुबह बहुत अच्छा हो जाएगा अब देखेंगे पढ़ो यदा युक्त अतिषा यदा आत्मने एवा यदा चित्त आत्मनिविष्य विनियत कर्तिया भास् में विशेषण नियतम विशेष रूप से संयमित किया हुआ या विशेष रूप से एकाग्र किया हुआ यदा आत्मनि अवतिष्ठते क्या कहेंगे एकाग्र किया हुआ चित्त चित्तम आत्मनि हे अवतिष्ठते जब एकाग्र किया हुआ चित्त चित्त दर्ज मन या अंधाकरण जब एकाग्र किया हुआ अंधाकरण आत्मा में ही स्थित हो जाता है किसमें स्थित हो जाता है हाँ जब एकाग्र किया हुआ चित्त आत्मा में ही स्थित हो जाता है आप लगातार इसको देखते रहिए तो क्या होगा चित्त में स्थित हो गया है लगातार देखते रहिए लेकिन आप इसको भी लगातार देखने की इच्छा करोगे तो नहीं हो पाएगा आपको जो बहुत सी वस्तु है ना उसको भी लगातार विचार करो तो भी मन वहाँ से हटके कहीं और चला जाएगा तो आत्मा में ही स्थित हो जाता है मतलब मन और कहीं इधर उधर नहीं जाता है जब एकाग्र किया हुआ चित्त आत्मा में ही स्थित हो जाता है तदा सर्व कामेह युक्त तदा सब सब सभी कामनाओं से रहित तो कृष्णा रहित योगी सभी तो कामनाओं से रहित कृष्णा रहित तो योगी योग से युक्त कहा जाता है योग से युक्त कहा जाता है या समाहित कहा जाता है एकाग्र कहा जाता है योग से एकाग्र कहा जाता है तथा सर्व निस्त्रिहा तब सभी कामनाओं से रहित रही कृष्णा रही, रही तब तब सभी कामनाओं से रहित तथा कृष्णा से रही भी योग से युक्त कहा जाता है मतलब योग से युक्त हो गया है मतलब योग इसको प्राप्त हो गया है या योग उसको सिद्ध हो गया है योग उसकी सिद्ध हो गया है मतलब योगा रूढ़ हो गया है योग अवस्था को प्राप्त कर दिया है मुक्तावली माता है योग दो प्रकार का योगी दो प्रकार के अर्थ है विशेषण नियतम विनियतम का अर्थ है विशेषण नियतम विशेषण नियतम से सबका अर्थ है विनियतम का विशेषण नियतम चित्तम और विशेषण नियतम यहाँ नियतम का है संयतम नियतम का क्या अर्थ है हाँ विशेष रूप से नियत किया हुआ या तो संयमित किया हुआ नियतम कर संयतम और संयतम का अर्थ एकाग्रता आसन्नम एकाग्रता को प्राप्त हुआ एकाग्रता को अर्थात एकाग्र एकाग्रता को प्राप्त हुआ अर्थात एकाग्र विशेष रूप से वक्त में किया गया या विशेष रूप से एकाग्र चित तो विशेष रूप से एक एकाग्र होने का मतलब क्या है चिंतन कि को छोड़कर है ना चिंता करके विचार चिंतन कि विचारों को छोड़कर बाय चिंतन को छोड़कर आत्मनि एव एव करते केवली एवो क्या है केवली और आत्मनी करते स्वात्मी और तिस्ट से करते इसम लगते बाय चिंतन को छोड़कर केवल आत्मा में ही स्थिति प्राप्त करता है या गाय चिंतन को छोड़कर केवल आत्मा में ही स्थित हो जाता है लग जाएगा जब विशेष रूप से बस में किया हुआ अंताकरण अपनी आत्मा में ही स्थित हो जाता है लग गया अब देखो आगे तरा सर्व कामेद्याप्रिया तब सभी कामनाओं से रहित कृष्णा रहित योग से युक्त कहा जाता है निष्प्रिया सर्व कामेद्योग है ना निष्प्रिया सरुका तो निष्प्रिया का समास निर्गता स्त्री यहा निर्गता स्त्री यहा निप्रिया तो यहाँ निर् निर्गत अर्थ निर्ग में है तो स्त्रियकर्थ तृष्णा यश्य से लेना योगिना जिस योगी की तृष्णा निकल गई है या जिस योगी की तृष्णा समाप्त हो गयी है तृष्णा किस से दृष्टादृष्ट तृष्णु के दृष्टादृष्ण्यु दुष्ट विषय मतलब देखे हुए विषय और जिस विषय मतलब सुने हुए विषय जो नहीं देखे गए हैं ऐसे विषय तो है कुछ लो लोग ऐसे होते हैं जिन दुष्ट विषय है उनको ही प्राप्त करना चाहते हैं और कुछ ऐसे हैं की जिनको देख लिया है और अनुभव कर लिया है उनको नहीं प्राप्त करना चाहते हैं अथवा जिनको सुना है अभी देखा नहीं उनको प्राप्त करना चाहते है ये कैसा है सभी विषयों में प्रश्न से है कोई कोई विषय नहीं चाहता है सह से लेना है स योगी युक्ता युक्ता कर समाहिता हुआ व्यक्ति योग से युक्त या योग से समाहित कहा जाता है समाहित कर एकाग्र या समाधि एक कहा जाता है सदा जब आत्मा में ही स्थिर हो जाए अब देखेंगे उसके लिए बहुत बड़ा संयम क्या है संयम भी भगवान ने बता दिया और देखेंगे आगे सत्य योगिना समाहितम या चितम सत्य योगिना ाहित चित्तम उस योगी का जो समाहित चित्त चित्त चित्त है है समाहित समाहित एकाग्र एकाग्र कर उस योगी का जो समाहित चित्त है चित उपमा उचना है समाहित उस समाह उपमा कही जाती है उपमा कर्त क्या समानता हाँ उस समाहित चित्त की उपमा कही जाती है समानता कही जाती है देखो यथा दीपो निवातस्थो नृते सोपमा स्मृत योगिनो चिस्तःसो यथा आत्मन यीप न इंग से न इंग से उपमा स्मृत योगिना चिति यु योगत्म कहली कंती देखेंगे चलो लगा लेना यथा निवातस्था दीप न इंगते यथा इंग दीप न इंगते इंग दीपक दिलाते रखिए तो वो, वो कंपन होगा उसमें वायु से क्या होगा कंपन होगा और निवात का अर्थ होता है वात रहित स्थान वायु रहित स्थान जहाँ वायु का संचार न हो ऐसे स्थान पर यदि दीप रख दिया जाए तो कंपन होता है हाँ यथानिवात जैसे वायु रहे रखा हुआ दीपक ना है, नहीं है दो पात्र होते हैं एक पात्र उसके अंदर क्या तो हो वायु रहेगी ना हवा रहेगी यंत्र के द्वारा उस हवा को खींचेंगे और फिर वो क्या आएगी जो जोड़ को बंद कर देंगे यंत्र से हवा खींच कर दे तो हवा नहीं रहेगी वहां पर इसलिए बाहर के वातावरण का का जल्दी प्रभाव नहीं पड़ता है तो जैसे वायु स्थान में रखा हुआ दीप हिलता नहीं है बिल्कुल एक जैसा जलता रहेगा दीप हवा नहीं जाएगी ना दीप एक जैसा जलता रहेगा कम ज्यादा नहीं होगा हिलेगा नहीं कम ज्यादा नहीं होगा धनकी लगी यथा अनिवार नैसे वायु व्यक्त स्थान में रखा हुआ दीपक हिलता नहीं है आगे देखेंगे योगा है ना आत्मन योग आत्मन योगि सा उपमा स्मृ स्मृता पदश्चे क्या होगा उपमा आत्मन योगुजता यहाँ योगिन सा उपमा स्मृता आत्मन योग आत्मा का योग आत्मा का हाँ आत्मा के योग का अभ्यास करने वाले या होगा? आत्मा के योग का या आत्मविस्वक योग का अभ्यास करने वाले आत्मस्थक योग का समाधि किया भाषण में या ऐसा करना आत्मविस्वक आत्म समाधि का अभ्यास करने वाले यहाँ योगम कराधि किया भाष्यकार ने आत्मविस्वक समाधि का अभ्यास करने वाले आत्मविस्वक समाधि क्या है ये चित्त किसने लगे जाए आत्मा में चित्त किसने लग जाए तो ये समाधि क्या है चित्त की एक अवस्था भी ये अवस्था हाँ। में चित्त में लग जाता है उस अवस्था को क्या कहते हैं समाधि ऐसा तो आत्मविस्वक समाधि का अभ्यास करने वाले झुंझता करके अभ्यास करने वाले आत्मना योगम करके आत्मविस्तक समाधि आत्मविस्तक समाधि का अभ्यास करने वाले आत्मविश्चय समाधि मतलब आत्मा में क्या है कि धारणा किया आत्मा का ध्यान किया और फिर उससे क्या होगी समाधि समाधि में क्या है कि एक आकार आत्माकार वृत्ति रहेगी एक आत्मा के आकार की वृत्ति रहेगी कोई दूसरी वृत्ति नहीं होगी यह मतलब है जड़ समाधि नहीं है ये जड़ समाधि वेदांत में मान्य नहीं है जड़ समाधि मतलब क्या जिस सो जाते हैं तो कोई बोध रहता है ऐसे जड़ समाधि में तो इसलिए क्या है चेतन अवस्था हो जाएगी वो समाधि नहीं है यहाँ तो क्या आत्मा के आकार की वृत्ति है ये तो बहुत जागृति है ये तो देखेंगे आत्मना योगमत आत्मविश्यक समाधि का अभ्यास करने वाले संयमित चित्त वाले योगी की संयमित चित्त वाली ये, ये, तो ये, ये तो चित्रता है आया ना यहा तो बहुत जरूरी है क्या है की आत्मविश्क समाधि का अभ्यास करने वाले समाहित चित्त वाले योगी की समाहित चित्त वाले योगी के अपनी चित्त का अध्ययन कर लेना योगी के चित्त की योगी के चित्त की वह उपमा कही जाती है, है। दोबारा लगाएंगे जैसे वायु रही में रखा हुआ दीपक जैसे वायु रही में रखा हुआ दीपक हिलता नहीं है आत्मना योगमता आत्मिश्चय समाधि का अभ्यास करने वाले संयिक चित्त वाले योगी के चित्त की संयुक्त चित्त वाले योगी के चित्त की वह उपमा कही जाती है चित्त की क्यों जोड़ा औतर्णिका में क्या था तस्य योगिना समायित तस उपमा किसकी चित्त की सस्त कर्या समाह तस चित्त की उपमा है ना इसलिए यहाँ पर ये योगिना उपमा नहीं बल्कि योगी के चित्त की उपमा समाह चित्त वाले योगी के चित्त की वह उपमा कही जाती है स्मृत कही जाती है या मानी जाती है समाहिक चित्त वाले योगी की वह उपमा मानी जाती है तो योगी का चित्त तो वैसे बिना ये डुले बिना यह डुले मतलब बिना अन्य जिसमो में गयी अन्य जिसमो में नहीं जाकर इसके बना रहता है आत्मा के आकार का चित्र बना रहता है निवातस्थ निर् निवाते स्थान निवाते देश स्थित क्या थे निवाते देश स्थित दे ये किस कार थे निवात का मतलब निवाते स्थित निवाते निवातस्ता करवाते स्थित निवात का क्याते स्थित है और निवाते वर्जीते निवाते निवासा का और निवाते का क्या अर्थ है वात वर्जित देशी वायु की वर्जित स्थान वायु से रहिते देश में स्थिते जैसे वायु से रहित देश में स्थित न इंग करते न चिल दीपक के हिलता नहीं है सा उपमा उपमीय उपमा उ समानता कही जाती है इसके द्वारा समानता कही जाती है इसलिए इसे क्या कहते हैं उपमा तो से दीप से योगी के चित्त की उपमा कही जाती है या समानता कही जाती है से दीप से योगी के चित्त की समानता कही जाती है चित्त कहीं भी एकाग्र हो जाए तो वो क्या है की प्रसन्न हो जाएगा शांत हो जाएगा आत्मा निश्चित हो जाएगा अब देखेंगे आत्मा सुख रूप है ना वहां स्थित होकर के मन आनंदित हो जाएगा और सांसारिक पदार्थ से दुख होते हैं ये या इसके द्वारा समानता कही जाती है इसलिए इसे उपमा कहते हैं तो उपमा कही जाती है या उपमा मानी जाती है स्मृता करके कही जाती है या मानी जाती है कुछ कर लेना किसके द्वारा तो चित्त प्रसार दर्शि भी योग्य चित के संचरण को जानने वाले योग शास्त्र व्यक्तियों द्वारा होगा? चित्त के संचार को जानने वाले योग वे वेता, योग वे के द्वारा योग के विद्वानों के द्वारा कैसे है वो विद्वान चित्त के संचरण को जानने वाले जानने वाले चित्त के संचरण को जानने वाले योग शास्त्र वेदता विद्वानों के द्वारा उपमा कही जाती है स्मृता कर है चिंता चिंतिता कर मानी जाती है तो अब देखो जैसे भी आप देखते हैं ना कहीं पानी जाता हो किसी नाली से तो आप क्या है कि पानी के प्रचार को आप जानते हैं ना पानी के संचार को आप जानते हैं तो जानकर करके आप उसको रोक भी सकते हैं एक जगह से रोक कर दूसरी जगह ले जा सकते हैं तो वैसे ही चित्त के संचार को जानने वाले मतलब चित्र कहाँ संचरण कर रहा है उसको कैसे रोकना है और कहाँ ले जाना है वो है वो तुरंत वो पकड़ लेंगे उसको पकड़ करके तो वह लगा चित्त के संचार संचार को जानने वाले चित्त के संचरण को जानने वाले योग शास्त्र व्यस्ता विद्वानों के द्वारा हुआ उपमा मानी जाती है योगिना यद चित्त यह चित्त देखेंगे यह अंताकरण से मतलब संयमित अंताकरण वाले योगी कैसा हाँ ये योगिना का विशेषण है यद चित्त संयमित अंताकरण वाले योगी का अब देखेंगे युजता युजो योगम आत्मन ये ये गीता के सब है ना युजतो योगम आत्मना ध्यान देंगे यहाँ युंजता का अर्थ है अनुतिष्ठता युंजता का क्या अर्थ है अनुतिष्ठता अनुतिष्ठता का अर्थ है अनुष्ठान करने वाला अभ्यास करने वाला युंजता का क्या अर्थ है अनुतिष्ठता अनुष्ठान करने वाला या अभ्यास करने वाला और योगम का अर्थ है सुना योगम का क्या अर्थ है लगाइए आत्मन योग आत्मन समाधिं क्या कहेंगे योग का क्या है समाधि आत्म आत्मविस्त समाधि का आत्मना योगम समाधिं युंजता अनुतिष्टता आत्मना योगम समाधिं युंजता अनुतिष्टता युंजता करते अर्थ अनुष्ठान करने वाले या अभ्यास करने वाले की आत्मविस्त समाधि का अभ्यास करने वाले आत्मिश्चेक समाधि का तो यहाँ भी हम कि बात में कर दिया कोई बात नहीं आत्मिश्चक समाधि का अनुष्ठान करने वाले सैमिक चित्त वाले योगी के चित्त की वह उपमा मानी जाती है तो ऐसी उपमा है ये ध्यान देना पढ़ना पढ़ाना अच्छा है शास्त्र चिंतन से बहुत लाभ है कि व्यक्ति दूसरे प्रपंचो ऐसी बचा रहता है बहुत लाभ है लेकिन इन स्थितियों को प्राप्त करने के लिए साधना दिया अभ्यास का केवल सोचे पढ़ने पढ़ाने से हो जाएगा तो नहीं होगा वैसे युक्त जो विहार युक्त तो शोषण तो ये सब करते हुए अब एकांत में जैसा गिरी बुहा कहा है गिरिबुहा का मतलब है चाहे गिरी की बुहा हो अब कोई एकांत स्थान में बैठकर करके साधन करना पड़ेगा केवल पढ़ने पढ़ाने से कुछ नहीं होगा ईश्वर की आराधना करनी ही पड़ेगी उसके बिना कुछ होना नहीं है यदि नहीं तो अप्रोक्ष प्रत्यक्ष नहीं होगा आत्मा का तो फिर वकील हो जैसा ज्ञान हो जाता है शास्त्र भी विद्वान होगा और नहीं करना ही पड़ेगा तो भगवान ने कोई वर्ष में थोड़ा कहा है साधना की बातों को जो इतना कह रहे भगवान वो केवल पढ़ने पढ़ाने से नहीं मिला है तो वो उसका अभ्यास करना चाहिए इसीलिए बहुत ऐसे जो है ना वो प्रत्यक्ष करते हैं परमात्मा का वो बहुत पढ़े लिखे नहीं होते हैं किसी माँ पुरुष से सीख करके साधना करके सब लाभ लोगों को मिल जाता है जीवन वाले साधना नहीं करते हैं तो वास्तविक ज्ञान होता है किसी का तो करना ही चाहिए वैसी साधना और पढ़ना भी जरूरी है दूसरे प्रपंचों से बचा पढ़ना भी अच्छा है लेकिन पढ़ने के बाद साधन करना जरूरी है अब देखेंगे एवं इस प्रकार योगाभ्यास के बल से निवात प्रदीप कल्पम की वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक के समान प्रदीप कल्पम का दीपक के समान योगाभ्यास के बल से वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक के समान एकाग्नि उत्तम सत्य कि एकाग्र मन संतोष बनता है ना <स्ट> एकाग्री एकाग्र सताग्रुआ कौन मन <स्ट> या चित्त इस प्रकार योगा योगाभ्यास के बल से वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक के समान एकाग्र मन एकाग्री बुटन कर मन मन कैसा एकाग्र हो <स्ट> वायु रहित स्थान में रखे हुए दीपक के समान बिल्कुल ढिले डूले नहीं आसमान सर्मात्मा में लगा दो लग गए अपना है बहुत कठिन है मन को जीतना सबसे कठिन है और संसार को प्राप्त करना होगी अपेक्षा तीनों लोगों के पदार्थों को प्राप्त कर लेना चक्रवर्ती तो महाराजा बन जाना भी है। है। महाोर संसार जितना जीत जित सके तो वीर वीर कौन है जो संसार सागर सबसे बड़ा शत्रु है ना इसको जो जीत लेगा इसको जीतने का मतलब है इसका अतिक्रमण कर जाए साधना करके इसका अतिक्रमण करना ही इसको जीतना है नहीं तो फिर नहीं यहाँ देखेंगे अठारवे में क्या था चित्तम आत्मनिष्ठ स्थिति है ना? और चौदहवे में मत चित्ता था ना मत चिता करते क्या किया था भाष्कार ने मई पर में चतम ये तो पहले भगवान का ध्यान करना चाहिए ना इसके बाद भगवान की कृपा से क्या होता है जब आप अपनी आत्मा में चित्त को लगाएंगे तो अपनी आत्मा निश्चित हो जाएगा वहां परमेश्वर लिया ना तो यहाँ अपनी आत्मा को लिया ठीक है तो अपनी आत्मा का साक्षात्कार हो जाता है वहां परमेश्वर था यहाँ अपनी आत्मा है शुद्ध आत्मा है उनकी लगाएंगे ये उप्रम से चित्तम योग सेवया सेवया निरुद्धम चित्तम उप्रम से यत्र योग सेवया निरुद्धम चित्तम उप्रम यत्र का अर्थ है जिस काल में जब है योग सेवया का अर्थ योगाभ्यास के द्वारा जब योगाभ्यास के द्वारा निरुद्ध किया हुआ चित्त निरुद्ध किया हुआ मतलब अन्य विषयों से निरुद्ध किया हुआ अन्य विषयों से रोका हुआ चित्त का निरुद्ध मतलब चित्र को अन्य विषयों से रोकना जब तक अन्य दृष्टियों से नहीं रोकेंगे तब तक वो परमात्मा में शिद हो जाएगा हाँ इसलिए जरूरी अभ्यास तो जरूरी है यत्र जिस काल में योग सेवा निरुद्धम चित्तमे द्वारा हुआ चित्त उपरम से अर्थ उपरत हो जाता है अर्थात शांत हो जाता है जिस काल में योगाभ्यास के द्वारा निरुद्ध किया हुआ चित्त उपराम हो जाता है या शांत हो जाता है कौन शांत हो जाता है चित्त शांत हो जाता है मतलब अपनी चंचलता को छोड़कर स्थिति हो जाता है अपनी चंचलता को छोड़कर हाँ बिल्कुल चंचल नहीं बिल्कुल और वही आदमी का दुख कारण बनी सब समस्या है और देखेंगे तो ये ऐसा मन ही बंदु होता है बंधु आया है ना विवेक युक्त मन बंदु होता है तो जब मन शांत हो जाता है तब देखना क्या होता है यत्र क्या आत्मना आत्मान पश्यन आत्मनी पुष्यति पहले उतना लगा लो ठीक है फिर हम बताएंगे जिस प्रकार से कर उप्रमते कर उप्रतिमतेम गति को, को प्राप्त होता है उपरांता को प्राप्त होता है चित्त उपरांता को प्राप्त होता है मतलब चित्त उपराम हो जाता है अर्थात चित्त शांत हो जाता है छोड़ देता है निरुद्धम कर थे सर्वतो निवारित प्रचारम सब और निरुद्धम का क्या है सर्वतो निवारित प्रचारम सब और से निवारित गति वाला या सब ओर और से अवरुद्ध गति वाला या कहिए सब और चंचलता रहित किया हुआ सब ओर से चंचलता रहित या सब प्रकार चंचलता से रहित सब प्रकार चंचलता रहित कौन मन योग से व्या कर योग के अनुष्ठान से या योग के अभ्यास से अर्थ है काले यत्र का क्या है? थे काले अच्छा तो दूसरी पंक्ति लगाइए ये श्लोक तो की दूसरी पंक्ति देखो यम आत्मान पश्चन आत्मनि तुष्यति पश्चन आत्मनिंग स्वादून मित्र से एक नोट आया है क्या ये आत्मना आत्मनम पश्चन आत्मनि तुष्यति लगाइए चा यत्र यत्र यो है ना अन्य देखेंगे क्या यत्र आत्मना आत्मान क्या यत्र आत्मना आत्मान पश्यन आत्मनि एव पुष्यति क्या कहेंगे क्या यत्र आत्मना आत्मान पश्यन आत्मनि एव एव है ना पहले पुष्यती तो ऊपर क्या बताया था कि जब योगाभ्यास के द्वारा निरुद्ध किया हुआ चित हो जाता है उपरत हो जाता है यात्र और जब और जब आत्मना आत्मना करके भक्त में देखेंगे आत्मना करके अंताकरण आत्मना तो क्या है कैसा अंताकरण करण कर, समाधि पर शुद्धेन की समाधि के द्वारा शुद्ध किया हुआ या समाधि के द्वारा निर्मल किया हुआ किसके द्वारा निर्मल किया हुआ समाधि के द्वारा मतलब शिप्ट बिल्कुल आत्मा में एकाग्र हो जाए तो क्या हो जाएगी समाधि धारणा ध्यान समाधि इन शब्दों को सुना है ना कि प्रत्यय एकाग्रता क्या है और धारणा क्या है कि और दूसरा ध्यान है धारणा क्या है कि विषयांतर से हटाकर चित्त को आत्मा में लगाना और ध्यान क्या है प्रत्यय एकाग्रता कि प्रत्य मतलब वृत्ति वृत्ति की एकाग्रता वृत्ति की धारणा क्या है कि से चित्त को हटाकर आत्मा में लगाना अब से चित्त हटाना ऐसा कुछ प्रत्येक आर्य देख लेना और ध्यान क्या है कि प्रत्यय एकाग्रता वृत्ति एक, एक की एक एक आकार की एक आत्मा के आकार की ही वृत्ति हो दूसरे विषय के आकार की न हो अब देश बंदर चित्त से धारणा मतलब चित्त को एक स्थान में लगाना एक स्थान में एक देश में लगाना एक स्थान में लगाना धारणा है और ध्यान है उस वृत्ति की एकाग्रता एक, एक रूपता और दीर्घ काल तक ऐसी वृत्ति बनी रहे तो क्या हो जाएगी समाधि फिर क्या हो जाएगी समाधि हाँ। तो ऐसा ये है कि समाधि इस, इसकी समाधि के अभ्यास से प्रसिद्ध किए अंधरण के द्वारा भाष्यकार के शब्द हैं बहुत लोग आज कहते हैं की वेदांत कुछ भी योग समाधि की जरूरत नहीं है और ये जो है भगवान भी कह रहे हैं योग और भी कह रहे हैं है ना तो कुछ साधना नहीं करना इसलिए लोग इसी बात ज्यादा करते हैं साधना न करने के कारण लोग ऐसा कुछ जरूरत नहीं बोले भजन ध्यान की भी जरूरत नहीं है कोई जरूरत नहीं है ऐसा तो यहाँ पर आत्मना कर अंताकरण है ना कैसे समाधि के अभ्यास से किए हुए अंताकरण के द्वारा आत्मना हो गया फिर श्लोक में आत्मानम है भाष्य में क्या दिया आगे आत्मानम दिया है कि आत्मा दिया आत्मानम करो क्योंकि स्लोक में आत्मानम आया है ना तो वही आत्मानम यहाँ पर है समाधि के अभ्यास से शुद्ध किए हुए अंताकरण के द्वारा आत्मानम किया आपने दूसरी यही विष्णान से तो आत्मानम कर परम जो परम चैतन्य ज्योति स्वरूप हम का क्या है परम चैतन्य ज्योति स्वरूप की तो यहाँ पर परम चैतन्य ज्योति स्वरूप ज्योति स्वरूप करते प्रकाश स्वरूप और प्रकाश क्या है वो ज्ञान ही है जब कहा जाए परमात्मा प्रकाश स्वरूप है तो ज्ञानी स्वरूप लेते हैं की पर चैतन्य ज्योति स्वरूप को आत्मा को आत्मा को देखते हुए करके या साक्षात्कार करते हुए प्रत्यन का ख्यार्थ है उपलब्ध उपलब्धि करते हुए या साक्षात्कार करते हुए स्वे एवं आत्मनी अपनी आत्मा में ही पुस्तती है ना श्लोक में पुस्तती करके तुष्टि तुष्टि को प्राप्त करता है लगाइए क्या, क्या यत्र और जब आत्मना आत्मानम क्या यत्र और जब आत्मना समाधि से निर्मल अंताकरण के द्वारा समाधि के अभ्यास से निर्मल अंताकरण के द्वारा आत्मानम पश्चन आत्मा का साक्षात्कार करते हुई समाधि के अभ्यास से निर्मल अंताकरण वाला साधक समाधि के अभ्यास नहीं समाधि के अभ्यास से निर्मल अंताकरण के द्वारा समाधि के द्वारा क्या होगा निर्मल अंताकरण समाधि के अभ्यास से निर्मल हुए अंताकरण के द्वारा आत्मान पश्यन आत्मा का साक्षात्कार करते हुए यह आत्मा कर है परम चैतन ज्योतिष रूप समाधि के अभ्यास से निर्मल हुए अंताकरण के द्वारा आत्मानम पश्यन आत्मा का साक्षात्कार करते हुए आत्मनी एवं अपनी आत्मा में ही संतुष्ट होता है अपनी आत्मा में ही हाँ बाहर उसकी और कोई इच्छाएं नहीं रह जाती है ये है तो ऐसा जब चित्र होता है ना एकादरे सब ये पता जान आत्म साक्षात्कार की ऐसी होती है तो सब करना है जो भगवान ने कहा है और भाषाकार भगवान ने भी वैसा कहा है किमचा और पढ़ो सुखम आचन के कम युद्धि ग्रायम अत इंद्रियम की और क्या देखिए तो हम सुखम आतंकी कम यहाँ जो बोला है ना आत्मना कर गए अंताकरण और कैसा अंताकरण समाधि पर शुद्ध समाधि के अभ्यास से प्रसुद्ध हुए अंताकरण के द्वारा देखो मतलब ऐसा है ना अंताकरण की मलिनता अधिक है तो समाधि नहीं होगी तो अंत्याग्रहण की शुद्धि होने पर क्या होगी समाधि और फिर जैसे जैसे समाधि होगी वैसे-वैसे करताकरण निर्मल होता जाएगा हो अत्यंत मलिन अंताकरण के होने पर समाधि तो अंतरण के शुद्ध तो होने पर क्या होगी समाधि अब समाधि जो दीर्घ काल तक करते हैं तो समाधि की स्थिति एक जैसी रहती है बदलती है रहती है ना और गहराई सब जाती है ना समाधि तो समाधि के अभ्यास मतलब अंतरग्रहण के निर्मल होने से समाधि फिर समाधि के अभ्यास से अंतरण और निर्मल होगा ठीक है पुराने संस्कार छिन्न देखते हैं ठीक है तो समाधि के अभ्यास से और निर्मल अंताकरण निर्म हो जाएगा आगे जाकर अंतरग्रहण बिल्कुल निर्मल होना चाहिए बिल्कुल कैसा दर्पण देखा की कुछ भी सफ दिखाई दे उसमें ऐसा लग तो अब देखोग आगे ये किं सुख तद् कि आत्यकुम अतीन्द्रिय अय स्थित चलती तत्व स्थित चलती तत्व लगाइन्वय यतीन्द्रिम बुद्धिग्राह्य आत्यक सुखम यती्य आत्यंतिकम सुखम जो अतीन्द्रीय जो आत्मरूप सुख है ना अच्छा अब ध्यान देना कि जो आत्मा सुख रूप है आत्मा कैसा है सुख रूप है आनंद रूप है तो जो आत्मरूप सुख है अथवा कही है कि आत्मा जब समाज जब क्या होता है कि ध्यान करते हैं ना आत्मा में चित्त को एकाग्र करते हैं तो क्या होता है सुख क्या होता है ये विशेष सुख तो नहीं है ना हम जो आत्मा में चित्त को एकाग्र कर रहे हैं तो जो वो सुख है ना वो कैसा सुख है अत सुख है कैसा सुख है और बुद्धि ग्रह है भाष में बताया है कि अतिद्रीय है और बुद्धि ग्रह अतिद्रीय का मतलब है कि ये वाय इंद्रियों का विषय नहीं है वह इंद्रियों का शेष भाष में आप देखेंगे और बुद्धि से ग्राह है किससे ग्रह है बुद्धि से ग्रह है क्योंकि जो आत्माकार बुद्धिवृत्ति हो गई है आत्माकार क्या हुई है आत्माकार बुद्धि की वृत्ति ही सुख है वहाँ पर सुख रूप जो आत्मा है उसके आकार की बुद्धि वृत्ति ही क्या है सुख है जैसे है ना कि सुखाकार अंत्याकरण की वृत्ति सुख है वेदांत परिभाषा में माना जाता है क्या सुखाकार अंत्याकरण की वृत्ति क्या है सुख है आत्मा सुख रूप है उसके आकार की बुद्धिवृत्ति ही क्या गृत् है सुख है तो वो अतिम कार्य है की वो अन्य इंद्रियों का विषय नहीं है वो सुख और बुद्धि का विषय है तो यहाँ पर आत्माकार बुद्धि की वृत्ति सुख लेना है और आत्मा सुख रूप है समी लगाएंगे कि जो यथ जो अत तथा बुद्धि से ग्रह आत्यंतिक सुख है तथा बुद्धि से ग्रह क्या है आत्यंतिक सुख है अभी देखेंगे हस्त में क्या है आत्मरूप सुख लेना है मेरे समझते हैं आत्मरूप सुख लेना चाहिए चलिए देखेंगे जो अतिद्री हाँ आत्मरूप सुख लेना ज्यादा अच्छा है आत्मा सुख रूप है ना आत्म रूप सुख लेंगे और वो आत्माकार बुद्धि वृत्ति होने पर उसका अनुभव होगा आत्मरूप सुख लेना सुखम जो तथा बुद्धि से ग्राह आतंतिक सुख है आत्यंतिक सुख बताए भास में आएगा अनंत जिस सुख का कोई अंत ना हो जो अतीन्द्रिय बुद्धि ग्रह आत्यंतिक सुख है अकित अन्व लगाएंगे तद है ना यद आत्मिकम सुख हुआ था ना? अब लगाइए उस सुख को जिस काल में जानता है, से अनुभवती उस सुख का जिस काल में अनुभव करता है उस सुख का जिस काल में वो सुख कौन हुआ आत्मुप सुख उस सुख का जिस काल में अनुभव करता है अब लगाएंगे फिर अनुभव देखेंगे का लगाइए वो सीता लगा ये स्थित न स्थित अयत स्थित न नो चलती स्थित अय तत्वतः न दिया है कि कि आत्मस्वरूप में उस स्थित अयम योगी उस आत्मस्वरूप में स्थित या योगी तत्वतः न एवं चलती कि उस तत्व से विचलित नहीं होता है आत्मरूप में स्थित योगी तत्व से विचलित नहीं होता है तत्व तत्व तत्व तत्वता है वास्तव में स्वरूप से क्या है आत्मा कि उस आत्म स्वरूप में योगी कि आत्म तत्व से, से चित नहीं होता है मतलब उसका ध्यान उसका टूटता नहीं है ये क्या कन्वय नहीं होगा या क्या ये ना दोबारा लगाएंगे आरम्भ से ये अतियम बुद्धि ग्राह्यम आतंकम सुखम अतीन्द्रियम बुद्धिग्राह्यम क्या आतंकम सुखम जो अतीन्द्रीय बुद्धिग्रह और आतंक सुख है।, है, है, और आथेंटिक। आथेंटिक है ये सब सुख विशेषण है सुख कहता है अतीन्द्रिय है बुद्धि है और आत्यंतिक है यथ अतीम बुद्धिग्राह क्या आतंकम सुखम तब व्यक्ति व्यक्ति सुख का जब साक्षात्कार करता है करके उस सुख का जब अनूप में स्थिर योगी तब स्थित अयम आत्मस्वरूप में स्थिर यह योगी अयम यह योगी तत्वता की आत्मसत्व से न एवं चिल्ती की आत्मसत्व से स्थित नहीं होता है या विचलित नहीं होता है लगाएंगे भाष्य में सुखम आतंकिकम का अर्थ बताते हैं अत्यंतम ये भगवती जो अत्यंत ही होता है अत्यंत ही रहता है मतलब बढ़ा हुआ क्या कह आतंकम का अर्थम ये भोगती कि अत्यंत ही रहता है अत्यंत ही रहता है अत्यंत रहता है मतलब अंत का अतिक्रमण करके अंत का अतिक्रमण करके विनाश का अतिक्रमण करके ही रहता है उसे कहते हैं अत्यंत इसका क्या तात्पर्य अनंतम अंत का अतिक्रमण करके रहता है अर्थात अनंत जो तो आतंक सुख है अर्थात अनंत सुख है आत्मरूप सुख का कभी अंत होता है, है he, इंद्री इंद्रिय की अपेक्षा के बिना बुद्धि से ही ज्ञात होता है तो सुख बुद्धि से ज्ञात होता है तो बुद्धि से आत्मा को जानते कि नहीं जानते ध्यान काल में जो आत्मा से आकार की निश्चित चित्त वृष्टि होती है उसके द्वारा जानते हैं ये वास्तव कहते हैं ना कि इंद्रियों की अपेक्षा के बिना बुद्धि से ही जाना जाता है ते कर से भी ऐसे इंद्रियों की अपेक्षा के बिना बुद्धि के द्वारा ही जाना जाता है लग गया इंद्रिय बुद्धिया बुद्धि ग्राह्यम अत इंद्रियम करते इंद्रिय गोचरा अतीतम इंद्री के विषयों से अतीत इंद्रिय के विषयों से अतीत जो बाय इंद्रिया है ना तो इनके विषय क्या है शब्द यही है तो जो आत्मा है वो इंद्री का विषय है या इंद्री के विषय से पर है इंद्री के विषय से हाँ तो अतम करते इंद्री के विषय से पर कौन सुख अतुर क्या मतलब जन है क्या भाई वो विशेषजन नहीं है वो अतुरुप सुख है व्यक्ति तद ईद्रशम सुखम अनुभवती उस ऐसे सुख का अनुभव करता है यथ व्यक्ति काले जिस काल में ऐसे सुख का अनुभव करता है न चाहे अयम से लेना विद्वान विद्वान का यहाँ पर योगी आत्मस्वरूप से स्थित की आत्मस्वरूप में स्थित होकर तस्मात ना यो चलती उससे चलायमान नहीं होता है जो लेना तस्मात तत्वता कि उस तत्व से चलायमान नहीं होता है उस तत्व से चलायमान हाँ तो तत्वता का आत्म तत्व स्वरूप से आत्म तत्व से स्थित नहीं होता है ये उसका अर्थ हो गया अब देखो आत्मदर्शन तो आत्म से तो से होने वाला सुख होगा ना नहीं ए, ये, देंगे कि ये ये ये ये कि जो बोला दोबारा देखेंगे यत बुद्धि ग्रायम क्या आतंकम सुखम ये जो आतंकिक सुख कहा है ये तो आत्मा को कहा है तब यत्र व्यक्ति उसको जिस काल में जानता है ये जानना ये व्यक्ति हो गए है न कि व्यक्ति उसको जिस काल में जानता जानना गई और सुख तो वहां पर आत्मा को कहा है और उससे विचलित नहीं होता है किससे आत्यंतिक सुख स्वरूप आत्मा से आत्मा से चिख नहीं होता है मतलब ध्यान उसका हटका नहीं वहां से ये मतलब है कि तो आगे यम लब्धवाया है ना तो आत्मरूप सुख ही लेना है ओम पूर्ण ऊनमीद पूर्ण पूर्णम गच्य पूर्ण से पूर्णमालायमेवा उच्य ओम ओम अस्था ग्यूशा है कर सकते